गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित राधिका वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वंशाकलपुरश्य कृपासीवश पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नम मूक पंगु लिरी यतमह वंदे परम आनंदमाधव वृंदावी तुलसीदेवी पिया के भक्ति केशवश्भक्तिपदे देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चईव नरत्म देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा खुजगोदरुन दे सदाभवीष्टदोहम तेथास पदम तीर्थस्प भीशि शरण्यम भीता पनुतपालीपूत वंदे महापुरशते चरणुविंदुस्त सुशीतराजक्षी धर्मीर्जब चा जुगा दुरण्यम मे गयत बधावध वंदे महापुरश ते चरणारोविंद यदवनखचंदमणिष्ठायास्पुरी किमें गपबू स्वदर्शी पूर्णानुरागर सुसागर सारूर्ति साराधि कामि कदा कृपा करीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंदत गाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे हरे प्रणमो श्री गुरु भयो श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथम जगचु शिशोक तम पारश्रय तमादेव पुषो पुराण तमालवरण सुतावर अपार संसार समंधसे भजाम हे भगवत स्वूप बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वी ज्यास्ते हृदय संवी तं सिंहमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम जानस कृष्णाद विमुख सदैवा अधर्मशील सुदुखित ओ नो गृह चरंति नून भूतादन सनस कृष्णाद विमुख सदैवा अधर्मशील सुदुखित शुग्रहा चरती नूनम भूता नि भाव्यान जनार्दन से शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वामी प्रपा ने बताएं अगर हमारा कोई रक्षा करने वाले नहीं होते इस जगत में तो हम कब का खत्म हो जाते रक्षा करने वाले तो छोटे बचपन में पिता माता रक्षा किए सब कुछ पालन पोषण किए लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बोलना चाहते इनके कहने का मतलब है दुनिया में अगर हमारा रक्षा करता कोई नहीं है किस चीज से रक्षा भले हमारा तो रक्षा करने का दरकार नहीं हमारा तो सब कुछ है बैंक में टका है घर में सब लोग है ठाकुर जी सब कुछ दिए हैं आपको एक चीज नहीं दी वो क्या है इसका बारे में चर्चा हो ये देने से हो जाता माला, माला हो जाता आदमी सील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई भोपात कहते हैं अगर दुनिया में गुरु वैष्णव नहीं रहते तो इस विषय में पढ़कर हमारा क्या हालत होता किस जगह हमको जाना पड़े इस शरीर छोड़ के हमको संभालने वाले जैसे बचपन में चलना सिखाया पिता माता हाथ पकड़ के गिर जाए फिर लड़खड़ाकर गिर जाए फिर उठाए चलना सिखाए इससे भी बड़ा दायित्व तो है गुरु वैष्णवों का ये सिर्फ ये शरीर को पालन पोषण के लिए चिंतन नहीं करते इसका अंदर जो आत्मा है जीवात्मा है उपनिषद में बहुत सारे कथा है जसमिन सर्वभूतानी इत्यादि श्लोक है ये सारे आत्मा को समान देखते हैं जीव जो जीवात्मा जी का जीवात्मा का जो स्वरूप है सब वैष्णव ऐसे ही देखते हैं इसमें उन लव का अंदर भेदभाव नहीं रहते हमारा अगर रखा करता नहीं होता तो कब का हम खत्म हो जाते कैसे भजन करते क्या करते फिर हमारा दूसरा जन्म होता फिर तीसरा जन्म होता ऐसे चलते रहते अब तो सौभाग्यों का बात है पौपा जी ने बताए ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज अब गुरु वैष्णव मिल गया यही जिंदगी है पौपा जी कहते हैं जब हम हमारा गुरुपात ध्यान से सुन शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वयं भोपात कहते हैं जब हम पहले हमारा गुरु जी का पास पहुँचे शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहें तुमको ये महापुरुष जो हैं बाहरी दृश्य में पागल का मापिक हैं, कभी कापर है कभी नहीं है नग्न है कभी हाथ में माला है कभी माला कोई चूड़ी कर लिया तो कपड़ा में गेंट दे माला कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं ये महापुरुष का पास अगर आपका आश्रय हो जाए अच्छा है तो तो नित्य स्वरूप है वो सब जानते हैं भक्ति मिनो ठाकुर का पास हरिनाम हुआ था प्रपात जी का ये बताने का बाद भक्ति मिनोद ठाकुर आदेश होने का बाद गौर गौरकिशोर बाबा जी महाराज का पीछे पड़ गया बार बार कहते रहे चरण में हमको कीपा कीजिए हमको कीपा कीजिए और एक जब भी बोलते हैं तब एक एक करके बहाना उठा के बोलते हम तो किसी के दिखा नहीं देते जाओ फिर चला फिर दूसरे दिन आया ऐसा करके 18 बार वंचित किए वैष्णवों का वंचना इतना गंभीर है वो जिसको वंचना करे उसको समझ में नहीं आएगा कैसे उसको वंचना किया आज आना है तो काल आओ अब बाद में आओ हम आप गौरंग महापू को हम पूछेंगे वो अगर आजी है तो देंगे फिर आया हम भूल गया पूछने में फिर बाद में आना ऐसा करते करते जब ऐसा हुआ तो प्रभुपा जी रोते हुए बोले बमला प्रसाद कृष्ण तो ठग है ना कृष्ण ठगाते हैं ना वो चालू है आप कृष्णो का भजन करते हो आप भी मेरे को ऐसा करते हो हमको नहीं चाहिए हम गंगा में छलंग लगाएंगे ऐसा करके दौड़ लगाया गंगा में आपको दिखा देने का दरकार नहीं हमारा शरीर को शांत कर देंगे ऐसे जब दौड़ लगाया गौरकिशोर बाबा पीछे पीछे दौड़े आ जाके बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जा, देंगे उसी दिन नहा नहाने का बात उसी दिन दिया ये महापुरुष का पोपा जी बहुत गंभीर बात बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता पोपाजी ने पहले ही बोले जिस दिन ये महापुरुष को हम देखे हैं क्योंकि उसका दर्शन है देखने का हमारा दर्शन नहीं है गुरु वैष्णव देखने का भले जिस दिन पहले बार ये गुरु ये, ये वैष्णव को हम देखे हैं उस दिन हमारा अंदर में जो घमंड है पोहपाध जी बोलते हैं ऐसे ऐसा लीला है पौपात का घमंड है क्या पौपाध्य बोल रहे हैं जिस दिन ये महापुरुष को पहले हम देखें उसी दिन हमको हमारा अंदर में ऐसा महसूस हुआ कि हम जो पंडित तो लेकर हम बड़ा पंडित है बहुत कुछ जानते हैं बहुत एजुकेटेड है बड़ा ऊंचा खानदान का बड़ा हमारा बहुत बुद्धि है विमला प्रसाद अर्थात भक्ति सिद्धांत प्रशास्त्री के जिस दिन पहले देखे देखने का साथ साथ हमारा ये महसूस हुआ हमारा पास जो कुछ है बोल के हमारा अनुभव होता है जिसका लिए हम अहंकार ये लगा का महापुरुष का सामने हमारा एक पैसा कानाकोरी भी कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू नहीं अब ये बात बताएं, ऐसा बात बताएं जो पहला दर्शन हुआ भले गुरुजी का चरण का नखरा विंदो जो चरण का जो नख है उसको देखा और उसके बाद गुरुपात पद में पर श्रेष्ठ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमको दाम्भिक जान एक लात लगा के हमारा हृदय में हमारा जितना खोपड़ी है उल्टा खोपड़ी को ठीक कर दिया पापा जी बोल रहे हमारा अंदर अंध जितना सारे दाम्भिक भाव तो हम ऐसा है वैसा है एक चरण का लात देखे हमारा जिंदगी का सारे समस्या का समाधान कर दिया लात लगाया नहीं वो बोल रहे वो महसूस कर रहे गुरु हमको ऐसा किए अनुभव के द्वारा आगे से ये महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाए इसलिए बना नहीं वो जानते कोई आदमी ऐसा नहीं है जो गुरु वैष्णव का पक्का आदेश को पालन करे पालन करने वाला गुरु वैष्णव का आदेश पालन करना जो कितना कठिन है ये आपको कितना उदाहरण दे हम हमारा पास तो समय नहीं है एक एक करके उदाहरण दे आपको समझ में आएगा गुरु वैष्णव का आदेश पालन करने का बात उठाए कुंज कु विद्या हो इसका नाम है भक्तिविला बताया हम किताब में छपा भी दिया उनका उनका भी बहुत सारे लिखे हैं बोले जिस व्यक्ति गुरु सेवा का साहस करे कौन व्यक्ति गुरु सेवा का साहस करे इसका बारे में लिखे जो जलन तो जला हुआ अग्नि ऐसा लिखा है जो जलते हुए अग्नि के ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयार है वो गुरु सेवा करने का साहस करे बाकी वो जिस मतलब जिसका साहस है कुछ भी स्थिति हो गुरु सेवा करेंगे हम लोगों सेवा नहीं करेंगे जो प्रजलित अग्नि में अपने को जलाने के लिए साहस होता है वही गुरु सेवा करके देखा है, बाकी आदमी गुरु सेवा कैसे करे वो तो अपना संभालेगा अपना इज्जत अपना ये वो सारे गुरुसेवा ऐसा नहीं होता सदगुरु वैष्णवों का सेवा के लिए पोपा जी ने कहे ये सब बात इवोल्यूशन लाए ये समाज सुन नहीं सकते पापा जी ने बताए हमारा हमारा परमंश गुरुपाद पद्मो ये परमंश गुरु का सेवा के लिए ये जगतवासी का जो दिमाग खराब हो गया उल्टा रास्ता में चलते हैं इसको एक मुस्थाघात में इसका दिमाग को सही करने वाला हम है इतना बड़ा दाम्भिक है पोपाद का वाणी दिखा देंगे आपको हम इतना बड़ा दाम्भिक है कि समाज जो उल्टा रास्ता पे चलते हमारा बात सुनता नहीं हमारा परमंशु गुरु जी का आज्ञा पालन करने का लिए करने के लिए अगर जरूरत है समाज का ऊपर हम एक मुस्ताघात दे के उसका जो बुद्धि है खराब इसको सही कर दे सच्चा बात बोलो गौरिया मठ का क्या मकसद है गौरिया मठ का क्या मकसद है क्यों गौरिया मठ का साथ तमाम दुनिया का जो संप्रदाय बैठे हुए हैं इसका एक्सक्लूसिव भाव क्या है गोरिया मठ का टू अरेस्ट द करंट कारेंट टाइड इज दिमिंगली अनप्लेसेंट ड्यूटी ऑफ गोरिया मठ समझा कुछ क्या समझा ये समझने से हमारे ऊपर किसी का गुस्सा नहीं आएगा भूपात तो कैसा बोलते थे हम तो बहुत नरम बोलते हैं भोपात बोलते हैं टू टू अरेस्ट द कारेंट पराइट ऑफ दिस मेटेरियल सोसाइटी सिमिंगली अनप्लेजन ड्यूटी ऑफ गौरियामठ गौरियामठ आपको पैर में तेल नहीं लगाएंगे करोड़ों करोड़ों जनम में आपका सौभाग्य है यू कैन कम इन कंटेक्ट विदरी एक्चुअल हु इज लाइक फायर कैन गिव इम्प्रेशन इन टूर हार्ट गौरिया साधु तो वह है जहां जाए उसमें छप्पा लगा के आए वो आया था आग आंख का मिख जलते हैं अपमान नहीं करते उसका ये मकसद नहीं सबको क्यों तो अपमान करो ये नहीं बोलते हैं दुनिया जो उल्टा रास्ता में हम तुम्हारा बातों में हम बोले हा आपने ठीक बताया वो करो वो जो कर रहे हो वही करो ये हम नहीं बोलेंगे क्यों बोलेंगे आपको गलत रास्ता में आपको भेज के आपको मारने का लिए हम आए हैं भटिंडा आपका विश्वास नहीं है आपका विश्वास नहीं जाओ वृंदावन में या जा, कहा जाओगे वृंदावन जाओ पूरी जाओ कहाँ जाओ श्याम बाबा पूछो वो लोगों का हंड्रेड परसेंट विश्वास जो श्याम बाबा जो बोले ऐसा बोलेंगे नहीं जिसमें हमारा जिंदगी का नुकसान हो जाए हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए हमारा कुछ दरकार नहीं लेकिन किसी को उल्टा रास्ता नहीं दिखाएंगे आज नहीं तो मेरा पीछे हजार हजार शिष्य हो जाता हमने कुछ एक भी नहीं बना क्यों हम जाने सब बेकार है गौरकिशोर बाबा बोले जिंदगी में एक शिष्य बनाए एक एक शिष्य और एक शिष्य पृथ्वी को कमाल कर दिए शिष्य अगर हो तेजियान गुरु का एक शिष्य हो और पृथ्वी को हिला देंगे किया नहीं प्रभुपात पूरा पृथ्वी को हिला दिया ऐसा माफी प्रभुपात जो है इसका भी कितना कष्ट सहन करना पड़ा क्योंकि जितना आप ऊंचा उठोगे भजन करते तो उतना ही बाधाए आएगा भक्ति वल्लभ चित्तुगुस्वी महाराज जी का जिंदगी में जितना बाधा आए ठाकुर जी करे किसी का जिंदगी में आए वो तो मर जाएगा बाबन गुस्सिंह महाराज चित्तुगुसि महाराज ये सहन करना संभव नहीं है जिसका अंदर में जितना प्रतिकूल परिस्थिति को एडजस्ट करने का पावर पैदा हुआ वो उतना ही बड़ा साधु बांधता है किसी का कहने में ना हो आप जब चैतन्य महाप्रभु हुसैन शाह का वो जो मालदा हुआ जो सोनातन गोसाई का उधर गए थे चैतन्य हुसैन शाह को सनातन गोसाई को दे, ए, ये कौन आया है जिसका पीछे बिना वेतन कोई पेमेंट पेमेंट नहीं करता लाखों आदमी उसका पीछे हम सुने तो सोनातन गोसाई ध्यान देना आज का कथा को जब भी गंभीर कथा नहीं बोल रहा हूं मेरा ये तो सिंपल कथा है गंभीर कथा वो गौरिया मठ का अंदर ओ ये भी गौरिया मठ है लेकिन जहां समझते हैं वहां क्योंकि कठिन बात समझ नहीं क्या बात कह रहा था अभी हाँ सोनातन गुस्वाई बात को बोले ये कौन है कौन आया है जिसका पीछे इतना लाखों आदमी दौड़ रहा है कोई पेमेंट तो नहीं दे रहा है सोनातन गुस्वाई स्टेट पोषण किए अच्छा बादशाह बादशाह को पूछना किए आप आपका दिल को पूछो बाहर को बाहर का आदमी को पूछो मत, आपको टीम बनाने का दरकार नहीं इसका सपोर्ट ले इसका सपोर्ट ले आप आपका दिल को पूछो वो कौन है बादशाह को ऐसा होता है लिखा है देखना खोल के देखना आप आपका दिल को पूछो आपको क्या लगता है कौन है बादशाह ने बोला हमारा दिल में तो लगता है साक्षात गोसाई है मतलब भगवान है अल्लाह अल्लाह अकबर वो अल्लाई तो उसका अल्लाई तो हमारा कृष्ण प्रमाण भी है महाप्रभु देखा है कुरान सूफी का अगर चेंज हुआ कि नहीं जानते नहीं पुराना जो कुरान सूफी ओरिजिनल कुरान सूफी में देखना अंतिम में लिखा हुआ है कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण श्याम सुंदर सुंदर उमर है उमर है बहुत कम सोलह साल लिखा है कुरान में लेकिन कोई अब लेगा नहीं महाप्रभु ने ऐसा प्रमाण दे काजी साहब के साथ बात हुआ था खोल के देखना बड़ा मजा आएगा संसार को छोड़ो बहुत संसार हो गया अब धीरे धीरे इस रास्ता भी चलो इस टाइम में वो जो बादशाह है मुसलमान है अब तुम तो मुसलमान नहीं है तुम हिंदू हो अरे हिंदू क्या तुम वैष्णव हो तुम्हारा अन्न में कैसा लगता है ऐसा चिंता करके देखना किसी का साथ बात, बातों में नहीं आना तो बोले ये साक्षात हमको लगता है कि हमारा गोसाई है मतलब अल्लाह बोला आप जो पकड़े वही है वही आपको राज्य दिया है राजधानी सब कुछ आपको बादशाह बनाया सब कुछ ऐसा बोले सीशी लगोर किशोरदास बाबाजी महाराज का जो वंचना है ये सुनने जाओ तो पागल हो जाओगे एक पल पल में आपको चित कर देंगे कोई व्यक्ति आया आने के बाद दंडवत किए बाबाजी महाराज और वो का चिंतन में रहते हैं अंतस्थिंत दशा में रहते थे अब कोई आया डिस्टर्ब करने के लिए तो क्या करें उसका तो भजन का तो बात नहीं करेंगे आया बैठा बाबा जी महाराज का जो बात उठाया दो चार बाबा तो बात नहीं करना चाहता है क्या करें अभी अब बोल के बोले अच्छा तुम्हारा उधर जमीन का कितना वैल्यू जा रहा है आजकल जमीन कितना काटा ऐसा और चाल का कितना दाम चल रहा है जो बाबाजी महाराज एक पल भी ये सब बात को घिना करते फिर उसका साथ ये चर्चा करते अब बोलो कितना बंजला कर दिए हैं ऐसा ही आदमी का साथ ट्रीटमेंट करते थे जैसा जैसा अवस्था है ऐसा चलना जैसे राधा रानी का बात हमने कही आता नहीं तो क्या सुनेगा राधा रानी का सूर्य पूजा खेला जो कर रहे हो आपका जिंदगी में कभी प्रश्न आया वाई राधा रानी है शुद्ध और शिव सूर्य सूर्योदय वाई जो राधा रानी कृष्ण है राधा रानी अभिन्न है वो क्या सूर्य सूर्योदेव को पूजा करना दरकार है लेकिन दरकार हुआ किस लिए आदमी को चीट करने के लिए जो पीछे पड़ जाएगा भजन नहीं करने देंगे उसका सास उसका जो है उसको अनुमति लेके कृष्ण भजन करने के लिए वो सूर्य पूजा का बहाना बनाते थे ये तो बहाना है कुछ नहीं है सूर्य भगवान का उधर वहाँ जाते वो भी साधारण सूर्य नहीं है वो सूर्य नारायण ही है साक्षात जोटिला कुटिला को वंचना करने के लिए कृष्ण पुजारी बन के आते थे पुजारी वहाँ बैठा वहाँ जो सूर्य नारायण वो भी कृष्ण ही है वो तो विग्रह है आइया कृष्ण पुजारी बन के आए और राधा रानी को पूजा कराए सूर्य नारायण बोले हाथ को देखो थोड़ा हमारा भाभी हमारा बहू का हाथ में क्या कहें हम तो ब्रह्मचारी हाथ पकड़ते नहीं दूर से देखाओ क्या मजा करते है? ठाकुर जी कितना मजा और वैष्णव लोग कैसा रसिक होगा वैष्णव लोग बाहर में डांटते हैं अंतर में हंसते हैं हर वक्त रसिक है ना किसी का तो हिंसा नहीं है लेकिन आदमी समझते नहीं गौरकिशोर बाबा जी महाराज कभी कभी वो आप जो लेट्रीन बोलते हो उसका अंदर घुस जाते वंचना करने के लिए कोई आदमी आके तंग करे विरक्त करे इससे घुस जाते अंदर में बात नहीं करते थे और जब प्रभुपद आए कभी आए दर्शन के लिए तो बुला बुला के दरवाजा खुलाया और आए तो एकदम हंसते हाँसते सामने आ गया आप आए हो मेरा प्रभु बैठो बैठा लेते कभी भी शिष्य नहीं बोलते सदगुरु का लक्षण है कभी सदगुरु शिष्य नहीं बनाते गुरु बनाते ये सदगुरु का लक्षण है और गौरकिशोर बाबा जी महाराज बोलते थे अमार प्रभु एक थोड़ा भागवत का एक श्लोक बताओ ना एक श्लोक बताओ ना पोपा जी ने चिंता की बाबा जी माने आदेश किया तो एक श्लोक का व्यक्त गुरु जी का सामने तो बोलना नहीं अगर हमारा गुरु जी रहे तो हमको डर लगेगा गुरु के सामने बोलना है आदेश किया है बोलो आदेश किया एक श्लोक बोल दिया अच्छा अमार प्रभु ये श्लोग का एक तो थोड़ा व्याख्या करके सुनाओ तो व्याख्या करके सुनाया वाह बाबा कितना सुंदर व्याख्या हुआ अच्छा अमार प्रभु ये श्लोकों का अगर ऐसा व्याख्या हो तो कैसा लगे बोलके के गौरकिशोर बाबा खुद व्याख्या किया बहुपत हैरान हो गया अरे बाहर दुनिया का आदमी बोलते बाबा बाबाजी माया लिखा पड़ा नहीं जानते किंतु तो ये व्याख्या बड़ा बड़ा पंडित जो है इनका भी खोपड़ी में नहीं गाये घबरा गया फूका बोले ऐसा व्यक्त कैसे आए जिसका अंदर में कृष्ण साक्षात बैठे हैं इसका क्या अर्थ का अभाव होता है हर वक्त स्फूर्ति होता है होता है ना एक बाबा जी महाराज कैसे रहते थे ऐसे भिकारी जैसा गंगा का किनारे एक तो झोपड़ी बना के वहां बैठते भजन करते थे चारों ओर खुला है कभी कभी कोई वेत का थोड़ा ये कर देता अच्छा धन और उसमें बैठ के भजन करते थे यही उनका काम है कभी सुना कि विमला प्रसाद अभी नवद्वीप में बार बार बोल विमला प्रसाद अर्थात प्रभुपात उस पार में नहीं जाते क्योंकि उस पार में कथा सुनने वाला कोई नहीं है सब सहजिया है अब बार बार बुलाता है तो जाना पड़ेगा नहीं तो बोलेगा इसका किचू कुछ है नहीं इसलिए तो गया जाके कथा बोलने बैठे कथा बोलते बोलते आप जब आंखें को खूले और बोले हमारा गुरु गुरु का मोहिमा उस जिस टाइम हम बोल रहे हैं अभी वो कथा भरी कथा बोलते बोलते गुरु का मोहिमा बता रही हमारा गुरु ऐसा है जिनको वैराग्यो नाम कर जो गुण है वो हमारा गुरुजी को आश्रय करके वैराग्यों नामक गुण वो कितोकितार तो बन गया समझा नहीं मेरा बात वैराग्यो नामक जो गुण है ये हमारा गुरु का चरण आश्रय करके कितो कितार तो हो गया एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अंदर ये बैराग देखा गया और एक गोरकिशोर बाबा जी महाराज के दुनिया में के कौन है वो जिस टाइम में वो कुलिया, कुलिया दीप में उस पार में उन लोगों को बुलाने से गया हरी कथा बोल है सांझ का टाइम है वो सात आठ बजे होगा उसी टाइम में जब आंखे खोले गुरु जी का मोहिमा बोलते बोलते आंखें खोले देखा बाबा जी महाराज कंबल ओढ़ के वो श्रोता का आसन में बैठे हुए हैं ऐसा करके सुन रहे हैं गुरु जी मैंने गुरु जी का कथा सुन रहे वो अपने को शिष्यों मानते हैं ये गुरु जी बहुपात का आंसू आ गया जब देखे बाबा जी महाराज कंबल मोड़ के ऐसा बैठ के हरी कथा सुन रहे हैं आंखें ऊंखें बाबा जी महाराज बैठे मेरा गुरु जी जब भी गुरु का प्रशंसा शुरू किया बाबा जी महाराज कम्बल ओढ़ के उधर से भग गए अपना प्रशंसा गुरु विषय सुनना नहीं चाहते पोपा जी ए बात, ए बात को व्याख्या किए अगर आप लोग मेरे को गुरु बनवाया ठाकुर जी जोर जबरस्ती हम क्या करें हमारा आविर्भाव तिथि में आप पूजा करोगे सारे लोग बैठे रहेगा और आप लोग क्या करोगे मेरा प्रशंसा करोगे मेरा बात ध्यान देना पोपा जी कह रहे आप लोग मेरे को गुरु बना दिया ठाकुर जी की इच्छा से हमारा तो इच्छा नहीं है हम गुरु नहीं हैं फिर भी अगर वो आप लोग बनाया तो आविर्भाव तिथि में आप तो जोर जबरस्ती पूजा करोगे ये पूजा हमको स्पर्श नहीं करता पौपा जी बोलते जब ये लोग अंजलि देने का बाद जब प्रभुपात का प्रवचन का टाइम होता पौपात बोलते हैं आज हमारा ये जो गुरुवर्ग हमारा सामने बैठे हुए हैं ये गुरुवर्गो हमारा बड़ा भारी प्रशंसा किया मैं ये लायक नहीं हूं ये तो ये ये लोगों का ये लोगों का ये तो ऐसा माने हम क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहते हैं, तो हम दूसरा रास्ता में चले जाते ये लोग हैं सामने तो हमको भजन में नियोजित किया देखो गुरु बोल रहा है प्रभुपा भले ये तो हमारा गुरु वर्ग है ये नहीं रहता तो हम भजन कैसे करते हम तो उल्टा रास्ते में चले जाते ये हैं हमको संभाल के चलना पड़ता ये गुरु का भाव है गौर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का बात कहना शुरू करे तो समाप्त तो नहीं होगा जब शरीर छोड़े कुल्याद्वीप में जाने का पहले देखो वैष्णव कैसा होता है प्रभुपात ऐसा करके बात भी करते हैं अब उसका दिल को खोल के देखो कितना दयनीय है बाहर में इतना बात करते हैं लेकिन दिल को खोलो ऐ हमारा प्रभुपात जी का विनोद बिहारी अर्थात केशव गोसाई महाराज बाहर में रहता एकदम कट्टो लेकिन दिल में एकदम हर वक्त रोते हैं सब कोई कह लिए जब सॉरी छोड़े आज का दिन हमको ज्यादा बोलने का टाइम नहीं दिया आपने आज ही आज का दिन हम कह दे छोड़ दे आज का दिन अप्रकट हुए अप्रकट होने का पहले बोल के गे अभी सॉरी छोड़ने का पहले भक्तों लोगों को बोल के गया देख हम जैसा आदमी है ये मरने का बाद जैसे कुत्ता को ले जाते हैं पैर में दर रस्सी बन के पूरा धाम को घुमाना मेरा शरीर ये पैर में रस्सी बांधना बांध बन के हमको जैसे कुत्तों को ले जाता है खींच खींच के ले जाना पूरा धुली धुली में लेके मेरे को ऐसा करके गंगा में फेंक देना आदेश करके गया मेरा बात को उल्टा नहीं करना ये मेरा आदेश है ये बोल के गया देखो फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़े चारों ओर एकदम चला गया खबर पोपाजी चैतन्य मठ में थे पौका जी के पास खबर आ गया पोपा जी एकदम रोते हुए तुरंत एकदम जिस हालत में था भजन फजन तो यही तो भजन है गुरु वैष्णव का सागत तुरंत निकल आए आके एकदम दौड़ते दौड़ते घाट में आए एक आदमी था परमानंद था शायद परमानंद छोटे उम्र में आए थे और शरीर में ग्रीन चादर था सबुज वो विरह का चिन्ह है उस टाइम में विमला प्रसाद सरस्वती थी संन्यास नहीं हुआ था छोट के आए सादा कपड़ा दौड़ के आए और किश्ती पार करके जो आए देखे जितना सारे बदमाश है जितना सारे बदमाश सब खड़ा हुआ है और जी महाराज बोल के गया था अभी रस्सी बदने के लिए तैयार हो रहा है एकदम फायर लाइट आग का तुम लोग आदमी हो क्या हो यह परमस के द्वारा ऐसा बोल के गया है जिस गौरकिशोर बाबाजी महाराज को गौर किशोर अपना गोदी में लेके नृत्य करता है जैसे हरिदास को नृत्य किया जिस गौरकिशोर बाबाजी महाराज को साक्षात गौर किशोर गोदी में लेके नृत्य करता है उसको हम रोशनी बांध के धाम का धाम का अंदर में कुत्ते का मापिक ले जाए क्या सोचते हो तुम सारे पुलिस लोग आले, पुलिस का कांस्टेबल, सारे दारू का सारे आ गए बड़े बड़े साहेब उसका बहस चल रहा है ये हमारा गुरुजी है हम लोग को जो इच्छा है आदेश का हम करा करेगा तुम्हारा गुरुजी जी है तुम्हारा गुरु है बताओ तुम्हारा गुरु है ये शरीर को स्पर्श करो तुम्हारा अंदर में जो आए हो गौर किशोर जी महाराज को हमारा गुरु बोलने के लिए तुम लोगों में यह बताओ पहले दो महीना में को स्त्री संग कौन नहीं किए सब डर गया वो स्पर्श करे अच्छा छोड़ दो महीना एक महीना का अंदर कौन नहीं किए स्त्री संग छोड़ दो पंद्रह दिन का अंदर कोई स्त्री संग नहीं किए वो आओ स्पर्श करो फिर कोई नहीं छोड़ दो पंद्रह दिन सात दिन का अंदर कोई नहीं किए आओ सामने ल जो, जो रात्रि हैं बीते हैं वो रात भी आपका शुद्ध नहीं बीता आप ये महापुरुष का शरीर को स्पर्श करके बोलो आ, आ, आपका गुरु जी है मैं बोल रहा हूं मैं एकमात्र तो शिष्य हूं सतगुरु का सत शिष्य का इतना हिम्मत है वो डरते नहीं हम स्पर्श करके बोलते हैं हमारा गुरु जी है एकमात्र तो हम शिष्य है और कोई नहीं है दारोगा जी तो बहुपात को देख के घबरा गया ये कौन सी महापुरुष है जिसको देखने के बाद हमारा डर हारा है इसका आंखें जिसका चलना जिसका बोलना बस सारे एक एक करके भग गए बहुपात जी उनको गंगा का सलील में पहले उधर समाधि दिए रोते रोते फिर कुछ चीज लेके आए चैतन नवट में भी किए जब उधर गंगा जी समाधि मंदिर को लेके गए महापुरुष का समाधि मंदिर गंगा कांदा चले गए फिर उधर से फिर समाधि एक थोड़ा बहुत तो समान था समाधि का टाइम में जो चीज़ रहते हैं उसे लेके फिर चैतन्य नमठ में अब गए थे चैतन्य नमठ में वहाँ समाधि बनाए ये महापुरुष का अंदर में जो दैन्य रहता है बाहर में समझ का बाहर है समझे नहीं कभी भी आपको वंचना कर दे इसमें गुस्सा मत करो एक आदमी पोपाजी के का पास जाके बोलते थे हमको थोड़ा आप शास्त्र सिखाओ गौरकिशोर बाबा एकदम फटकार दे दिया बिल्कुल नहीं सिखाना इसको पोपा बोले तो ऐसा डाट डाट लगा कभी डाटा नहीं बिल्कुल नहीं सिखाना फिर दो दिन बाद बोलते हैं हमार प्रभु आप बुरा तो नहीं माना उस दिन हम डांटा था आपको ऐसा ऐसा जोर जबरस्ती किसलिए जानते हो ये अभी पाठ करने का टाइम में थाला लगाता हैं जैसे प्रणामी पर तो बदमाश है इसको शास्त्रो सिखा के मरोगे असुर भी शास्त्रो सीखता है शास्त्रो कितना असुर है जानते हो रावण जो है रावण लंका से विमान करके आते थे तथागत तो तो बुद्धो तथागत तो तो बुद्धो का साथ ये चर्चा करने के लिए बुद्धो सूक्ष्म सारूप में है और मायावादी भाष्यो चर्चा करने के लिए रावण रावण बड़ा पंडित थे वो सोचते पंडित लेकिन भक्ति का मार्ग में विचार करो तो पंडित है नहीं हाँ। लिखा है किताब में केशव को श्री महाराज का एक किताब में वो गया से निकाला था गया से डॉक्यूमेंट लेके आया था किताब निकाला वो किताब का नाम है मायावाद सतो किताब का नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट मायावाद सतो किताब का नाम है ये भी हमारा तो ये जो है ये जो महापुरुष है देखो हम तो ये बोलते हैं जितना सारे परमांशु व्यक्ति हुए हैं ध्यान देना भी आपको जितना सारे परमांशु व्यक्ति हुए हैं कल रात को भी थोड़ा चर्चा की आज भी किए दोपहर को जब भी तो चर्चा में हम सेटिस्फाइड नहीं हुआ किंतु तो जिस तरीका से हम करते कर नहीं पाए बेरियर है थोड़ा उसमें आपने सुने हो जे परमांशु व्यक्ति जगत को समान देखते हैं किसी का कुछ बोलते हैं बोलते तो नहीं चुपचाप छापन करते लेकिन एक और बाबा जी महाराज एक हैं जिस परमांशु गुरु के पास हम लोगों को बहुत सुनने को मिला था बहुत अगर ये जवान को नहीं खुलते तो हम क्या गुरु वैष्णव के जवान ना खोले तो सच्चाई कैसे निकालेगा सच्चाई तो उन लोगों पास है तुम्हारा पास तो है नहीं तुम झूठा देके झूठा का बुनियाद पर तुम्हारा भजन जीवन की तैयारी करोगे डू लाइक टू क्रैश योर भजन लाइफ तुम्हारा भजन जीवन को तुम मारना चाहते हो सच्चाई का बुनियाद पर भजन होता है किस लिए क्या कुछ हुआ है ये पूछो पहले हमारा पास आओ हम प्यार से गोदी में बैठा कर सारे खुलकर देखा देखे भजन रहस्य में पहपाध जी भक्ति सिद्धांत स्वरस्त इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है भजन रात सीफेस ग्रंथों का पहले प्रिफेस होता है ना हमको दिखाएंगे एक एक करके विचार करके भक्ति भक्तिपूर्ण पूरी उसे आज क्या लिखे सब दिखाएंगे ये तो करोणा करके बोले ठीक करते चले तो करेगा नहीं करेगा नहीं ना अगर करे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए तो करे ऐसा पोहपात का टाइम में तो तुलसी परिक्रमा करने का भी टाइम नहीं होता था वो हमने भारती महाराज को पूछना टाइम नहीं होता था आरती होता था बास सेवा में लग जाओ तुलसी परिक्रमा अपने अपने जो है करो पानी दो जो है तो करेगा ही महापुरुष है सब जान कीर्तन का तो कहना ही क्या एक दफे सिला बनोग महाराज पोह पास एकांत हो गए क्योंकि बनोग महाराज को बहुत जल्दी सन्नास हो गया था बनो गोस् महाराज आज श्रीलभ बैख्याणस महाराज जो श्री परम माधव महाराज का सन्यास गुरु हमारा भी गुरुजी को हमारा गुरुजी को सपने में पोपा सन्यास दे दिया फिर भी वो सोचे आदमी नहीं मनेगा हमारा चर्चा करना शुरू कर देगा डायरी में लिख लिए गुरु महाराज सुबह का टाइम उठने का टाइम पोपा सपने में आके संन्यास मन तो दे दिया गुरु महाराज उठ के तुरंत एकदम डायरी तो बगल में रहता है हमारा भी अभाव अभ्यास है ऐसे चारों ओर किताब है इसमें सोता है अभ्यास है ऐसा है अभ्यास बन गया पहले से गुरुजी भी ऐसा ही उठ के डायरी में लिख लिए बाद में मन तो इच्छा करके लिए कृषावास के वैज्ञानिक गुस्वाई महाराज एक वैज्ञानिक गुस्वाई महाराज और बनोगस्वी महाराज ये दोनों को जल्दी संन्नाश हो गया था बहुत जल्द बनोगी महाराज एकांत होके भोपात को एक दिन एकांत कोई नहीं है भोपात को पूरे हमारा बहुत इच्छा हो रहा है भगवान का गुप्त जो सेवा होता है उसमें थोड़ा बहुत सेवा का धीरे धीरे जानकारी हो जाए पोपाध्य बहुत गंभीर होके उसका बात देखा आपका अगर दिल में ऐसा भाव हो रहा है तो काम करो सचमुच आ रहा है तो रघुनाथ दस गुसाई का मनोशिक्षा इसको देखना इसको रघुनाथ दस गुसाई कैसे कैसे रघुनाथ दस गोसाई का मानसिका तो है ही है रघुनाथ दस गोसाई का मानव सेवा का बारे में किताब है वो आपको पता नहीं पोपा जी ने सब कोई का सामने बोला नहीं गुप्त रूप से इसको देखना इसमें आपका दिल में और पावर आएगा कैसे ये अपराखित जगत में घुसना है वो भी गुप्त रूप में ओपनली ये सब बारे में चर्चा हुआ नहीं करता था पोपा इतना गंभीर थे इनका सामने कुछ बोलना मतलब किसी का मत नहीं था वो बात का सामने बात करना समझा मेरा बात ये तो हमारा गुरुवर्गो का कैसा कैसा कोरोना हुआ है ये बड़ा गंभीर चीज़ है करोड़ों करोड़ों जन्मों का बात अगर इसमें प्रवेश हो है साक्षात शिल भक्ति बल तत्व डायरेक्ट बोलते थे ये सभा में सब आदमी किया ये सब सुनने वाला है इसमें नहीं बोलते थे नहीं बोलते थे कुछ ऐसा सब रागमार्ग का कभी भी सुनेगे एक भी देखाओ मेरे को देखोगे नहीं क्योंकि है नहीं आदमी और जो रागमार्ग का जब चर्चा करोगे आप जो अष्टकालीन लीला है उसमें उससे और भी ज्यादा गंभीर चीज है राधा कृष्ण सो गया आप बोलो देखिए राधा कृष्ण को क्या सोचेगा हमारा कहना तो जुक्ति देखे विचार करो महापुरुष लोग जो बोलते हैं इसके ऊपर कृपा रहता है एक कृपा लो तो एक कीर्तन हो जाएगा कोई बात नहीं कृपा नहीं ले पाए तो संभव नहीं है महाराज जी का लिए तो है वो तो महापुरुष है पहले से कैसे कैसे चला हमको पता नहीं हमारा मठ में भी करते हैं हम भी करते हैं लेकिन हमारा उधिकर नहीं है हम सोचते हैं क्या करें जो भी हैं कैसे कैसे हुआ है हमको पता नहीं कैसे कैसे हुआ अभी आप बोलो कि ये जो जहां जन्नुद्दीप जाते हो ना जन्नूद्वीप आपको अगर हम प्रश्न करें कैसे कैसे जन्नुद्वीप का नाम जाननगर हो गया आपको प्रश्न करे इसका उत्तर दो मेरे को मेरा बात को जिसका बहुत फाइन दिमाग है चिंता कर सकता है ये जाननगर जाननगर का नाम है जन्नू नगर का नाम जहनगर कैसे कर दिया अ किसने किया मेरा बस लाओ तो इसका रिपोर्ट कैन यू स्पीक इसका उत्तर हम दे देंगे कैसे कैसे सब विकृत हो जाता है जैसे पोड़ा पोड़ामा पोरामा है किसने नाम दिया पोरामा कौन बोला ये पोरामा आपको पोड़ाम दिखाओ मेरे को सब खोलो ऐसा ही जुक्ति झगड़ा करने से होगा नहीं निकालो सारे डॉक्यूमेंट निकालो देखाओ पोड़ामा कैसे आया ये शब्द पोड़ा मतलब जल गया ये अर्थ हुआ इसका व्याख्या गुरु वैष्णव जानते इसका नाम है पौड़ा माँ पौड़ा माना प्राचीना प्राचीना माना आदि मा। समझ नहीं रहा पौड़ा पौड़ा जैसे कि शिव वही शिव जी को वृद्ध शिव बोला जाता है वृद्धो मतलब ज्ञान वृद्धो बुढ़ा हो गया ऐसा ऐसा ऐसा नहीं ज्ञान वृद्धो ऐसे पौड़ा माँ मतलब ये प्राचीना ये बात को गांव का लोग बोलते बोलते बोलते बोलते पोड़ामा हो गया जैसे किष्णु नाम को ब्रज में बोलते बोलते ओ ऐसा हो गया ए काना काना हो गया काना एक चुक काना बोलते बोलते ऐसा हो जाता है एक चीज अगर किस किताब में किसी किताब में अगर पिछले 100 साल से मेरा बात ध्यान देना इसमें प्रभुपात जी का जुक्ति हम दे देंगे पिछले 100 साल से 100 साल पहले कुछ किताब छपा था उसके बाद वो किताब का जो रि ध्यान देना 100 साल पहले या 100 साल छोड़ दो अस्सी साल पहले 50 60 साल पहले एक किताब निकाला था वो किताब का जितना बार रिप्रिंट हुआ मतलब वो वो किताब को दोबारा छपाया जब भी आज आज तक जितना छपा है उसमें पहले जो 60 साल पहले जो जो मिस्टेक था वो मिस्टेक अभी भी चलते आ रहा मेरा बात ध्यान देना अब किसी को बोलो अरे महाराज इसमें हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये तो पहले से है इसमें हाथ लगा अपराध हो जाएगा अरे किसी भी हालत से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक करना है वो बोले नहीं हाथ नहीं लगाना जैसा ऐसे कर दो अपराध हो जाएगा कैसा अपराध हो तुम्हारा तो इज्जत जाएगा ना ये मिस्टेक वाला किताब किसी के पास जाए तुम्हारा पकड़ में आए तो तुम वैष्णव के साथ बात करो उसके चिंज तो सेवा का भाव है समझा नहीं मेरा बात अगर उसी को दे चलेगा कहा पोपा जी इसी को उदाहरण दिए बहुत पहले 100 साल पहले हमारा दादा हमारा बाबा तार उसके बाबा किसी भी हालत से एक तो बड़ा सुंदर कुआं खोदा था कुआं जानते हो उसमें मीठा पानी निकलता था अब उसका खानदान पंडित है मैंने सब जानते ओंग चौंग ओंग नब करते हैं उसी खानदान में आगे चलकर वो कुआ का पानी बहुत खराब हो गया अब ये यूज करने का लायक नहीं है तो गांव में जो पड़ोसी अब अच्छा है बुद्धिमान है बड़ा शिक्षित है बोले पंडित जी ऐसा करो ये कुआ अभी नहीं चलेगा क्योंकि आपका ये कुआ का पानी अभी अच्छा नहीं है आपका तबीयत खराब होती जा रहा है नहीं ये मेरा बाबा पर बाबा का कुआ है यही रहेगा रहो जी उदाहरण दिए उपदेश उपाख्यान में देखना ये भी कोई बुद्धिमानी काम हुआ ध्यान से विचार करना किसमें किसमेंजन हो किसमें भजन नहीं हो जो व्यक्ति हम ये वैशासन में बोलते रिकॉर्डिंग भी हो जाता हमको कोई डर नहीं है जो व्यक्ति दिन भर स्त्री संग करते हैं हम ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं सामने आए तो हमको डर डर वो लोग को अगर बोले और जान कीर्तन का सप्तम जम अष्टम जम करते हम देखा है ये स्पर्श करके देखा वो करते हैं आपका ही मटका है हम नाम नहीं बोलेंगे अब हम होने से क्या करते बोलो ये तो परमंश है इसका हालत ऐसा चला गया कि अभी अभी हम डेफिनेशन दिया पूरा परमंशु व्यक्ति देखते नहीं कुछ दोष परमांशु व्यक्ति दोष देखते नहीं वो भजन में लगे रहते हैं अभी जो करना है विचार करके करना है आदेश लेके जाके महाराज ऐसा ऐसा है पूछना सब भी है सीनियर जिसमें भजन का मंगल हो जाए भजन का अमंगल हो ये हम नहीं चाहते परम पूज्यवाद माधव में इतना कट्टौ थे किसी जगह पानी पीने का पहले भी दस बार चिंता करते थे पानी पीने का पहले अगर भंडारा देना है किसी माता किसी ने बोला तो बोले हाँ भंडारा जरूर देना आ, कितना भक्त उपायेगा बोला आपका है हमारा मठ का ठीक है आप दे जाना सामान सब दे जाना हमारा ब्रह्मचर्या रसोई करें आज कोई रोसोई करेगा बोलो कोई रसोई करेगा बाहर का आदमी आना पड़ेगा ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है हम आपका बस विनती करके बोल रहे विचार करके देखो लेकिन आपका उपाय नहीं है कोई नहीं है तो कौन करें है न लेकिन इसी को ही हम सिस्टम बनाए ये तो हो ही नहीं सकता आप ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो उपाय नहीं है आपको लेकिन इसी को हम मान लेंगे ये तो ही नहीं सकता कि तो ये नेम नहीं है समझा ना परम और माधव गुस्से महाराज को बहुपात बोलते थे भोल्केनिक एनर्जी बाल्कैनिक एनर्जी जैसे समुद्र का अंदर से जापान में ज्यादा होता है आगुन निकालता है पहाड़ समुन्द्र का निकालता है। आगुन निकाल के ऐसे चाड़ो जानते हो इसको बालकैनिक इराप्शन ये होता है इसी टाइम में क्या होता है बहुत आदमी मारा भी जाता है पोपा जी ने बताए ये इसका इतना खमता है जो सेवा हम दे उसी में ना नहीं है तुरंत वो करके दिखाएंगे गुरुजी का सेवा करने में कोई ना ही नहीं है ऐसा इसका पावर पवार है जो मड्रास बना बनाने के लिए भेजा गया दो चार भक्तों को सारे हैरान हो गया बोले मैड्रास में मठ नहीं बनेगा संभव नहीं हम चले जाएंगे उसी टाइम में हाइग्रिड ब्रह्मचारी श्री माधव गुस्वी महाराज जी ने बताएं अब तक तो ज़्यादा चेष्टा नहीं किया हम लोग वो बोले क्या इतना चेष्टा किए आप बोलते ज़्यादा चेष्टा नहीं किए ठीक परम माधव गुस्वी महाराज की कोशिश किए फिर उसके बाद समाधान और भी है भूतोप्रीत ब्रह्मचारी आश्रम महाराज हुआ था हुआ गुरु सेवा में ना बोल के कोई बात नहीं एक दफे पोपा जी का इच्छा हुआ सारे भक्तों लोग सारे भक्तों में जो बाहर है तो बाहर है क्या करे वो सब तो एक जगह नहीं रहते पोपा जी का नियम नहीं था एक भी सन्यासी मठ में आए दो दिन दो एक दिन फिर पूछेंगे कोई ब्रह्मचारी सन्यासी अच्छा आपका अभी क्या सेवा है पूछो क्या बात है ये नहीं बोलेंगे तो दो दिन हो गया आप जाओ ऐसा नहीं एक दिन हुआ सेवा करके आए फिर नेक्स्ट डे पूछेंगे अच्छा आपका हाथ में क्या सेवा अभी है पपोपात तो ये है इसका बारे में थोड़ा हम गुरु तत्व तो तो को थोड़ा बताएंगे इसको आपको पता चलेगा सब भक्तों सब गुरु वर्ग सब हमारा हमारा गुरुवर्ग पोपाद का शिष्य बैठे हुए हैं पोपाद एक एक करके प्रश्न करते हैं आपको कौन सेवा अच्छा लगता है प्रभु आपका कौन सेवा अच्छा लगता है एक एक करके उत्तर दे रहे हमारा ये सेवा अच्छा लगता है हमारा गुरुजी को तो पहले से ही किताब का सेवा देके रखा है और क्या वो और क्या करे और बाकी सब पूछते रहे लास्ट में अंतिम में अंतिम मतलब इस बीच में पूछे आपका कौन सेवा अच्छा लगे हाई गिर ब्रह्मचारी को हाइगिर ब्रह्मचारी बोले उत्तर दिए जब भी आप जिस भी सेवा आप आपको हमारा हाथ में दो उसी सेवा हमको अच्छा लगता है और जब आप एक सेवा करने का बाद हम रिटर्न आए और बोले अभी आप चले जाओ ये सेवा में ट्रेन से उतार के सुबह में आए हैं और ग्यारह बजे पो बोल रहे हैं ट्रेन से बहुत दिन सेवा करके ट्रेन करके आए हावड़ा से उतर कर और बाग यार गोडियामट में आए आने के बाद पोपात ग्यारह बजे बोल रहे हैं आपका टिकट तैयार है आप जल्दी चले जाओ आपका एक बजे ट्रेन है आप बोलो अभी इतना बाहर ट्रेन झारने करके सेवा करके आए हैं आने का बाद वो बोलता है आपका टिकट रेडी है आप जल्दी चले जाओ इस सेवा में कभी नहीं बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है आनंद ये सब महापुरुष का कहानी सुनोगे तो हैरान हो जाओ एक दफे आपका जो आसाम में जो सरभोग में मठ है उस टाइम में हाइग ब्रह्मचारी भी गए थे हमारा प्रभुपात हाथी का पीठ में उनको सवार करके लेके गए थोड़ा बहुत कहानियां बताया था और महाराज का और ये रामानंद प्रभु विग्रह के बारे में आप दोबारा नहीं बताएंगे उसी टाइम में एकांत में जब रात का टाइम में पोहपात नाम कर रहे हैं किसी भक्तों ने वो गुरु भाई है माधव परम पा हाय ब्रह्मचारी का चर्चा किए और पौपात का पास गए पौपात का पास जाके पौपात ऐसा ऐसा करके परिक्रमा कर रहे हैं चल रहे हैं और नाम कर रहे हैं और वो भी पीछे पीछे जा रहा है पोपात एक बात है एक बात है छोटे छोटे बोलते रह पार बोला क्या बात है आपका क्या कहना है ना है, यूं कहे कि सारा दिन हमारा सेवा में ऐसा चला जाता है कि नाम करने का टाइम नहीं मिलता क्या करें? विनती का साथ बोले पोहपात आपने आदेश किए हो एक लाख नाम करना जरूरी है एक लाख ना नहीं करने से महाप्रभु उसका हाथ में पानी भी नहीं लेते खाना भी नहीं कुछ नहीं अब हम एक लाख नाम कैसे करें आपका आदेश है और हम करने जाए तो पूरा दिन का सेवा है इधर जाओ उधर जाओ पोपा जी क्या उत्तर दिया देखो गुरु पोपा जी क्या उत्तर दिया क्यों रात का टाइम में क्या करते हो रात का टाइम में क्या करते हो रात को नाम करना मतलब सोना नहीं विस्तार नहीं लेना यह है गुरु या आप बोलोगे प्रभुपात का अंदर दया नहीं है दया है उसने ना इतने कठोर बाजी में बोला अगर दया नहीं है तो ऑपरेशन नहीं करेगा जा जा तू तो तेरा बिमान नहीं चल तो जो हाना है वो यही तो बोलेगा अच्छा वही तो क्या करता है देखो सोनातन जी को एक को कंबल दिया था हमको भी शर्म लगता है दामी कंबल गा दे बोले माधुरी गुरु के बाबा खाते हैं इतना दामी कीमती कंबल दिया लो है लोग क्या कहेगा तो सोनातन गोस्वामी को तो यही सीखा दिया सोनातन गोस्वामी जो आए तो उसका बनुई जो है वो एक कंबल दे दिया ठंडी का जारी का मौसम कंबल को ओढ़ लो अब कंबल रह गया साथ और कंबल है गांव में वहां पर वो बातें बातों में कि कंबल को देख रहे ऐसा करके बार बार देख रहे वो समझ गया बुद्धिमान तो है ही है भगवान का पास बोले बार बार कम्बल का और क्यों देख रहा है क्या बात है मतलब ये कंबल प्रभु को पसंद नहीं हो रहा है बाद में क्या किया उन्होंने गंगा का किनारे गया गंगा का किनारे एक गौड़िया बाबा था बाबा गौड़िया बाबा हमारा भी कांथा था कांथा जानते हो सिली करते करते एक भक्तो ने दिया था चौथ के एक भक्तो बोले हमारा शुद्ध बनाया है एक कांथा जानते हो कपड़ा का ऊपर कपड़ा का ऊपर कपड़ा लेपट कर सिली करके बनाता है बड़ा गर्म होता है हमने अभी दो साल पहले वही पर्वत महाराज का मठ में एक भक्तों को दे के आ सब थाप टैंगी में सब दे ले क्या करें अब वो पानी में धोकर वो टांग दिया था धूप में धूप में टांग दिया था और सोनातन को साहे देखा जाके गया ये किसका है देखे बाबा बैठे हैं ये कांथा किसका है बोले हमारा है क्यों क्या बात है बोले कांथा को दोगे और ये जो हमारा कम्बल है लेगे भले मजाक कर रहे हो क्या इतना हजार रुपया का कंबल देके तब का जमाने में कम दाम था आज का जमाने तो हजार हजार रुपया का इतना कीमती कंबल देके आप ये लोग मजाक कर रहे हो नहीं हम प्यार पकाते मजाक नहीं कर रहे सच्चा बोल रहे ये लो कंबल हमको ये दोगे ले जाओ अच्छा ही हुआ हमारा जब कांथा गां शरीर में देख आए चैतन्य महापु के सामने महापो एकदम जोर से मजा किया वाह सनातन अब आया मजा हम तो सोचते रह गए कि जिसको भगवान ने सब छीन लिया तैगी बना दिया तैगी बना दिया मतलब किशनो अपने को देना चाहते तो, तो तैगी बनेगा भगवान अपने को देना चाहते हमको ले ले हम तो सबसे बड़ा संपत्ति है हमको ले ले वो सब लेपत्ति क्या करे उस टाइम में महाप्रभु हासना दूर कर दिया हम मन ही मन विचार करते रहे सनातन तुमको किसने इतना तुम्हारा बीमारी को खत्म कर दिया अब अंतिम बीमारी क्यों रखेगा एक डॉक्टर जो है वो बीमारी का अंतिम तक चेस करके रहेगा, टेस्ट करते करते ये बीमारी जो हुआ है इसका पीछे क्या कारण है इसका पीछे क्या कारण है इसका पीछे क्या... ओहो तो अंतिम कारण जो है उसको छोड़ रखेगा एक अच्छा डॉक्टर जो है जो बीमारी को खत्म करे सब बीमारी को खत्म करके आपको फिट बना देंगे ठीक ये जुक्ति दिया महाप्रभु ने हम अगर आपका उठना बैठना चलना हम बोले कुछ भी करें हमको प्रणामी से मतलब है क्या अगर करें हम ज्यादा बोले तो प्रणामी कम देंगे तो आपका विचार नहीं आया तो महाराज के ऐसा हमना नहीं हम तो बोल देंगे तो आएंगे नहीं कम प्रणामी देंगे हमको प्रणामी क्या है ऐसा भावना तो हमारा अंदर में नहीं आया इसीलिए तो हम सच्चा बात को बोला विचार करके सेटल करना है क्या सिद्धांत है तो बात यह है तो आपका वैराग्य करने के लिए आए हो मठ में ब्रह्मचारी सन्यासी जुक्तो वैराग्य का नियम है जहां तक हमारा मठ मिशन का प्रचार ठीक सही ढंग से होए उसी मुताबिक हमको चलना है हमको अगर कोई साय विदेशी आए हमको कथा बोलने के लिए अगर हम इतना तक कपड़ पड़ के जाए तो होगा फिर ठोके उसका सामने जाना पड़ेगा जैसे वो देख के उसका डर आए पोपाजी का सब कहना है कभी नहीं सुने हो जिंदगी में पोपाजी जी बोलते दुनिया का आदमी इनके जो घमंड है इसको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए बोले उसको हम निमंत्रण करके बुलाएंगे पोपात की भाषा ध्यान रखना कभी सुनने को नहीं मिलेगा पोपात बोलते दुनिया का जितना सारी इंपॉर्टेंट आदमी उसको बुलाओ जॉर्ज है डिस्ट्रिक्ट सब बुलाओ निमंत्रण करके लाओ निमंत्रण करके जब मठ में आ गया अब बोले गुरुजी का साथ दर्शन करने का लिए चाहता है तो बाहर में लिख दो नो एंट्री समझा मेरा बात समझा नहीं कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस में जाओ किसी ऑफिसर का गेट क्या लगे नो एंट्री विदाउट परमिशन यू कैन नॉट गेट एंट्री गोपाची का कहना है ऐसा गुप्त रहस्यो जो गौड़िया मठ का प्रचार वाले होते हैं उसका अंदर में रहता है आपको बाहर से लगा महाराज बहुत घमंडी घम है लेकिन उसका साथ जिंदगी गुजारो देखोगे उसका मात्र दैनिक कोई नहीं है बाहर में लगेगा इतना बड़ा ऐसा बात करते घमंडी है तो बड़ा धोखा खा जाओगे लेकिन उसका जिंदगी देखो रहो उसका साथ उसका साथ रहो देखो उसका उठना बैठक क्या बोले रे महाराज ये तो घमंडी नहीं है हम तो गलत गलती समझा बिल्कुल घमंड नहीं है पोपा जी ऐसा होगा दुनिया का आदमी को ट्रीटमेंट करने के लिए उसको हमें इन्वाइट करेंगे आओ निमंत्रण है निमंत्रण करने के जब गेट में घुसेंगे बाहर में टंगा देंगे लगा देंगे नो एंट्री विदाउट परमिशन यू कैनॉट गेट एंट्री यही हमारा गौड़ियामठ का विशेष है स्पेशलिटी बाजार का आदमी का माफी का हम किसी का चरण में तेल नहीं लगाएंगे शिशु होंगे आओ आओ ऐसा नहीं प्रचार है प्रचार तो वो है अपने आप आना शुरू कर देगा तुम लोगों में जिसका अंदर में वास्तविक मंगल का इच्छा हुआ है हम ये बैसासन में प्रती क्या करके बोल के जाता है मेरा का कथा मेरा बात आप भूलोगे नहीं जिसका मंगल का मंगल का कोई ख्याल नहीं है वो साय भूल जाए हमारा कोई कर्म जैसे कोली को प्रवेश एंट्री देने का पहले एजोग परीक्षित महाराज अब सुतोदेव गोस्वामी को पूछे सोनकादिरी सी ये क्या बात है परीक्षित महाराज कोली को मार दे तो अच्छा होता बोले महाराज कोली को क्यों मानेंगे परीक्षित महाराज महाराज बुद्धिमान है सारंग ई व सारभुक सारंग सारंग कौन है सारंग कौन है सारंग मधुमाखी जो मधु लेते हैं ऐसा हमारा गोसा हमारा भक्ति सारंग गोसाई महाराज का नाम क्या हुआ भक्ति सारंग गोस्वामी भक्ति सारंग गोस्वामी क्योंकि फूल में से जैसे मधु को निकालते हैं फूल को डिस्टर्ब नहीं करते ऐसा वैष्णव लोग उसमें से निकालते हैं ऐसा नाम पर क्या बात कह रहे थे अभी भक्ति सारंग नहीं उसका पहले हा तो किसी का अंदर घूम नहीं है वो बाहर में लिख देते हैं नो एंट्री लेकिन अंदर में कोई घूमण नहीं है गौरिया मठ के जो प्रचार करने वाले हैं बड़ा ऊंचा किस्म का होता है हम किसी जगह जाए अगर हमारा उठना बैठना चलना हमारा तरीका देख के किसी को घिना हो जाए गौरिया मठ का है देखिए प्रचार हुआ हम कथा भी नहीं बोले किसी जगह जाकर दो दिन रहे हमारा उठना बैठना देख के बोले कैसा है अजीब सा है बोलेगा ना ऑटोमेटिक हम तो एक्टिंग नहीं कर रहे हैंबिचुएटेड है रहे। हमारा लिए स्वाभाविक है तुम्हारा लिए आश्चर्य लगता है तो एक वैष्णव का अगर हरिकथा भी नहीं बोले उसका करैक्टर उसका चरित्र उसका तेज उसका उठना बैठना भजन सब जगत को पता चल के लेकिन जो अंधापन है जिसका वो नहीं देख के भी समझेगा नहीं समझ में नहीं आएगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या बात है अभी जो परमंश अवस्था में किया है गुरु वैष्णव पहले बहुत डाटा है समझो अभी ऐसा अवस्था हुआ है कुछ ने हमारा बात सुनने वाला नहीं है तो इसको हम चीट करेंगे जा तोरा मरना है मर तू तो सुनेगा नहीं मेरा बात हम जो बोला एक भी बात पालन नहीं किए अब हम कुछ बोलेंगे नहीं जो इच्छा है कर तो क्या करोगे आप आपका कुछ करना है परम पूजा माधव गोशी माज मादु एकमात्र हैं पोपाजी जी का बात जिन्होंने पोपाजी का बाद इतना मठ का स्थापना किए हैं किस लिए किए हैं नाम कमाने के लिए चंडीगढ़ में मठ हो जाए हमारा नाम हो जाएगा इसलिए किए हैं अगर ऐसा होता तो उन्होंने कैसे असम में किए जंगली जगह असम में जो जगह आप जा नहीं पाओगे महाराज जी खुद बोले महाराज ऐसा ऐसा जगह गुरु जी पुचार में जाते थे हमको रोना ना ये महापुरुष है तो के खाना है अब तो हमारा घर में दो चार रोटी शुद्ध पहुंच जाता है उस टाइम में तो यही भी व्यवस्था नहीं था पहुंच तो जाता है उस जमाने में ये भी शुद्ध व्यवस्था नहीं था किस घर में खाएंगे कैसे खाएंगे आसाम में सब आदमी तो अनाचारी है शुद्ध नहीं है कोई तो क्या किया श्री अतिथु के समय बोलते महाराज क्या बताए गुरुजी को सोने का लिए भी कोई जगह नहीं है जैसे बांग्ला में चाय का दुकान में बम बा, बांस है ना बेम्बो बैम्बो बैम्बो को काटकर बेंची बनाते हैं ए टुकरा ए टुकड़ा एट महाराज बोलते हैं गुरु ऊपर में सोए हुए हैं ऊपर में जैसे ट्रेन का बंक रहता है ना बंक। ऊपर में एक तकिया माने एक ऊपर में गुरु जी हम नीचे में पूरा जगह खुला है गर्मी का टाइम है नीचे से आवाज आ रहा है सांप जा रहा है, है फूस फूंस करके और बैंग मैडिक महाराज बोले तब भी फिर आनंद था क्योंकि साक्षात गुरुजी जी है जो भगवान को खींच के लाए क्या विश्वास है माध तृत महाराज का ये साक्षात जो देखे हैं गुरुजी को क्या विचार करोगे आप गुरुजी का अंदर का भाव आप कैसे समझोगे आप तो हमको ही उल्टा समझोगे त्रिपुरा में सारे बादल घेर लिया अभी परिक्रमा का टाइम हो गया क्या करे महाराज परिक्रमा तो नहीं होगा देखो क्या अवस्था है अभी झोर झंझा और बारिश आएगा क्या करे महाराज जी कुछ नहीं बोले पूर्ण विश्वास है भगवान का ऊपर गुरु जी के ऊपर सिला वक्ति वालों तिथु सिमा बोले काम कर कासर घंटा को ला मेरा पास कांसर घंटा को दिया क्या करेगा कौन जाने कासर घंटा को ला कासर घंटा को भाग रहा शुरू किया कीर्तन महाराज हैरान की बात है 100 परसेंट भी बारिश होना ही है 100 परसेंट बिना बारिश हो ही नहीं सकता ये बारिश है ये इतना बादल और फिर ये हवा का झोंका सारे कहां गायब हो गया खुद भी देखे 14 साल पहले भी हम देखे 14 पंद्रह साल पहले परिक्रमा महाराज जी का साथ ही करते थे गुरुजी बोलते थे किसी का साथ महाराज जी का साथ रहोग गुरु का आदेश था चलना है तो उनका साथ वो साधु है जमाने में साधु देखना है तो भक्ति वाले चित्त को देखो साधु कैसा होता है देखो उसका साथ रहो हम उसका शादी करते थे जब हमारा मठ से अलग से परिक्रमा निकालना शुरू कर दिया तब भी हम सीधे भक्ति वाले चित्त का साथ करते थे आपको पता नहीं है सब हमारा मठ में बहुत आदमी उल्टा सोझा अरे मैम हमारा मठ से परिक्रमा निकालते हैं क्या हुआ वह हमारा उधर मजा लगता है हम क्या करें हमारा दिल खींच के ले जाता है परिक्रमा करते करते रात हो गया और भी बादल फदल कैसा क्या था हमारा याद नहीं है सिचुएशन खूब गंभीर था उस जमाने में बत्ती भी नहीं था बाद में तो तपस्सी में थोड़ा बत्ती का व्यवस्था दो तीन साल फिर बाद उसमें झगड़ा हुआ तो बात कर दिया बत्ती बत्ती हाँ लाइट तो उस जमाने में वृंदावन दास ठग सिंह जी का पाठ में कथा हो रहा है कथा समाप्त हुआ हम नाम नहीं बोलेंगे वो चिल्ला चिल्ला के बोध हे रात हो गया अभी उल्टा बल्डा साफ साफ निकालेगा जल्दी चल सब चलो जल्दी ताजा अब महाराज जी का कानों में आ गया ये बात को किसी ने बोल रहा है चिल्ला जी जातियों को महाराज जी का देखते आप होते जैसे साक्षात अग्निदेव प्रकट हुआ प्रलय हो रहे है इतना गाली दिया इतना डांटा है भजन में आते हैं विश्वास नहीं है भगवान का ऊपर क्यों आते हैं इधर घर चले जाओ क्यों आ रहे हो विश्वास नहीं है कि गोरंग वहां पर हमारा साथ है हमारा विद्यानगर का बाद भी तो ये आता है उस दिन विग्रह रहता भी है ये महापुरुष का अपमान हो रहा है आपका इतना तकलीफ किस लिए हम होता ये महापुरुष का ऊपर अन्याय हो रहा है महापुरुष का ऊपर अन्याय इसको जैसे रखना था जैसे उसका साथ हो नहीं रहा क्षमा करना मेरे को शील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसिंह महाराज गुरुजी के बारे में ऐसा ऐसा बात बोलते थे आप तो इधर का बात तो जानती हो हम नहीं बताएंगे क्या क्या हुआ था लेकिन ये सब जंगल का टाइप जो जंगल पूरा जंगली आदमी रहते थे असम में बानासुर का राज्य ज्योतिषपुर एक गौहाटी हुआ आज का नाम पहले बानासुर का राजधानी है परम पूजा माधव गोसिमार करने के लिए किसी शिष्यों को बोले आप इस जगह प्रोचार करना हरिकथा बोलना कीर्तन करना हम उसी जगह जाए क्योंकि टाइम कम है सारा जगह कवर हो जाएगा महाराज जी गए दूसरी जगह हरी कथा बोलने के लिए अब इधर प्रचार हो रहा है हरी कथा कीर्तन हुआ गांव से आदमी आया जे भगवत कथा के विरोधी हैं पूरा वैश्रम लोगों को मारकर किसी को सर पटा दिया किसी को टांग तोड़ दिया ऐसा कर रख तो एकदम चारों ओर खून ये खबर को एक भक्तो तुरंत गया उस गांव के रास्ता बहुत दूर कैसे कैसे गया और महाराज जी को खबर दिए महाराज ऐसा ऐसा हुआ आप कथा बोलने के लिए शिष्यों लोगों उधर छोड़ के आए वह गांव के कुछ आदमी उसको पिटाई करके ऐसा सब हॉस्पिटल में है खून निकाले किसी का माथा फाड़ दिया है महाराज जी कुछ नहीं बोला महाराज जी के हाथ लेके हा कृष्ण ऐसा बोला एक शब्द ध्यान देना हा, हा कृष्णो इसका गरम सांस नासा से निकाला एक गरम सांस हा, हा कृष्णो बस यही काफी है यही काफी है वैष्णव का कुछ करने का दरका नहीं बस रात का टाइम में पगला हाथी आए पगला हाथी आ के जो जो आदमी बैष्णव को मारा था उसका बच्चा को खत्म करके उसका घर दर जितना धान का खेती सब खत्म करके गोले गोले जो रहते हैं गोला में धान रहता है ना स्टॉप उसको उठा के फेंक कर पूरा चला गया कुचल के चला गया यहाँ तक कि वो भी सुहा हुआ तो उसको भी मार के चला गया लेकिन हैरान की बात है जिसने कुछ नहीं किया उसका घर बगल में ही है ये जो अत्याचार किया उसके बगल में अच्छा आदमी का घर है उसको कुछ नहीं किया आप बोलो भगवान को मानोगे कि नहीं मानोगे भगवान को मानोगे कि दुनिया का बात मानोगे इसका नाम है परमजय माधव गुस् महाराज हमारा गुरुजी अंतिम समय में वैष्णव किसको बोलता है देखो अगर ऊंचा संग करो तो आपको पता चलेगा अंतिम समय गुरुजी का जाने का पहले वो क्या साल होगा 97 और 98 होगा हम पूरी में गुरुजी जी का कमरे में थे गुरुजी जी बार बार ऐ जल्दी करो जल्दी जाओ परम पूजा माधव गुस्तियों आविर्भाव तिथि है जल्दी जाओ हमें गुरु जाए ना आगे जाओ देर हो जाएगा उधर जो जो कथा चर्चा होता है वो हरी कथा कीर्तन सुनना तब हम लाल कपड़ में थे जाके सुनते थे और ये बोल के दिए हमने सुना है परम पूजवा माधव गुस्सिंह महाराज का जीवनी निकाला है हमारा लिए लाना हम पढ़ेगा सोचो क्या बात सुना है उनका जीवनी निकाला है श्री रथ तीथ गुस्सिंह महाराज ने लिखा है उनको अनुरोध करना हमारा लिए जीवन ही दे देना हम पढ़ेगा अब वैष्णव किसको बोलता है बोलो सचमुच पड़ा ये नाटक नहीं है लाके दिया तो गंभीर हो पढ़ना पड़ना शुरू माधव गुस्सी महा के जीवन ही पता हमको हम तो बाधा करते आप लोगों को तो दोगे नहीं हमारा साथ कोऑपरेशन नहीं करोगे हमारा इच्छा था गुस्सी माज का मोटा जीवन ही निकले लेकिन आप लोग सहायता करोगे नहीं ये तो पचास साल का संन्यास गया उस टाइम में दो चार भक्तों बोला हमने तुरंत कर दिया उसके साथ सात छः सात किताब हमारा हो रहा था छः सात किताब नाम भी बता देंगे छः सात किताब सब प्रेस में छप रहा है उसी टाइम में बोला पंद्रह दिन के अंदर हमने लिख लिया ये भी हमारा जो जानकारी है महाराज जी बोला कुछ सीनियर भक्तों से हम जानकारी लिया क्यों हम आसाम में गए भी नहीं कभी भी किसी ने उनके एक भी शिष्य महाराज का जिंदगी का तत्व का हमको बताया नहीं क्योंकि उसको खुद का जानकारी नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं है वो बोलता है गुरु जी आश्रय लिया उसको पूछो गुरु जी का जिंदगी के क्या है हम बैठ के गुरु जी का बारे में दो चार घंटा बता देंगे हमारे ऊपर उसका किपा है कि नहीं हम बताएंगे सही बताएंगे ये महापुरुष का जिंदगी इसको बाहरी विचार में मत करो आदमी वैष्णव करते हैं उसको माना करे दुखी हो जाएगा फिर नहीं करेगा भजन उल्टा हो जाएगा इसका जिंदगी का नुकसान हो जाएगा इतना करुण है महाराज जी का हृदय महाराज जी का हृदय बहुत करुण है सीलो भक्ति तो माधव गुस्से में बोलते थे ये बात को छोड़ो ये बात बोले तो अब झगड़ा लग जाएगा सीलो संत गुस्ती महाराज जी उनको बोले महाराज आपने तो इतना शिष्य बनाए इतना शिष्य बनाए महाराज जी बोले कौन बोला हमने शिष्य बनाए हमने जिंदगी में हमारा एक ही शिष्य हुआ एक सोचो क्या कि कितना सौ सौ शिष्य हो गया अंतिम समय में जब पूछा किसी ने इतना शिष्य बना है नहीं नहीं गलत है शिष्य एक हुआ हमारा जिंदगी में वो कौन है वो है खोरोगपुर में रहते थे उसका नाम है क्या बोल गया अभी याद हुआ था वो महाराज सागर महाराज सागर खड़गपुर का सागर महाराज गुरु का साथ शिष्यों का रिले, रिलेशन कैसा होना चाहिए देखो हम अपना कहानी मान्य नहीं बनाएंगे क्योंकि आप ये तो उचित नहीं भी है कैसा रिलेशन है जब सागर महाराज अस्वस्थ होकर हॉस्पिटल में जा रहा है उम्र ज्यादा नहीं है साठ साल भी जाए साठ साल भी नहीं है जिस टाइम में शरीर छोड़े उस टाइम में बैंक का जितना बैलेंस है सब इतना टाका इतना पैसा हिसाब करके सब छोड़ के गुरु जी का पास चिठ्ठी इतना लंबा चिठी लिख के गए गुरुजी ये सब हिसाब आपका संपत्ति आप रहें आपको हम आपको आपका सेवा कर रहे थे शायद हम ये हॉस्पिटल से रिटर्न नहीं आएंगे इससे आपको सब देके जा रहे हैं जो बोल के गया वो सच्चा हुआ ऑपरेशन हुआ लेकिन वो संतो गुस्वी महाराज को उस टाइम में आप देखते तो पता चलता शिष्य कौन है गुरु कौन है तब हमको लगा था ये गुरु है ये शिष्य है इतना रोया वो जो संतो संतो को सिंह महाराज चिल्ला चिल्ला कर बात करते थे गाली देते थे संतो महाराज को मालूम है कितना खड़ा हुआ किसी को ऑर्डर से नहीं है वो संतो महाराज बच्चा गिर रोते हैं आ करके रोते हैं और जीवन का अंतिम समय तक वो शिष्य का जो फोटो है फोटो को अपना सोने का जो ये जो है उसमें रखते थे अब आपका सामने मेरा प्रश्न है वो को, उसको गुरु मानते कि शिष्य मानते थे हम उठ के क्या चिंतन करते पहले नींद टूटा हम क्या करते पहले हम आंखें मुठके क्या करते गुरु जी का नरम नरम जो सुंदर चरण है इसको पहले ध्यान करते ये मेरा नियम है उसका बाद जितना हजार वैष्णव का बात जितना सौ वैष्णव का आपका याद है वो याद करो हमारा प्रार्थना है आप तो, लोगों का चरण में भजन करना चाहो तो वैष्णव सुबह में उठ के बात मत करो संसारी आदमी जानते हैं सुबह में करते हो फालतू बात मत कम से कम 9 बजे तक बात बंद करो हमारा कहना मान के देखो भजन में तरक्की होता है कि सुबह में उठिर की किचिर की चिर किचिर क्या बात है बात क्या है वो जानते हैं ना लेंगे काम करेंगे सब हो जाए अपना भजन करते रहो जितना बातें कम बोलोगे उतना सुविधा है लाभ नहीं है फालतू बातें आ जाएगा तो सुबह में उठकर ऐसा वैष्णवों का नाम लेना किसी वैष्णवों का साथ किसी का तर्क हो रहा है सपोज कि, कि इसको बोला आपने क्या हमारा साथ हुआ था अभी भी ऐसा बोलना ठीक नहीं लेकिन नाम नहीं बोलेंगे सभा का अंदर सभा चल रहा है सब कोई को इसको गुस्सा में, इसको गुस्सा में ऐसा बोलते रहे हम तो जिंदगी में सुना नहीं हम महाराज हमको तो हमारा मंदिर में कोई हिंसा नहीं है किसी के ऊपर लेकिन आप सबको को गुस्सा में गुस्सा में बोल रहे क्या विचार है तो इस बारे में वो हमारे पर उस गुस्सा हो गया हमको बोला जो भी गुरु का आसन में बैठे वैष्णव है तो गोस्वामी है हम कौन विचार बोला ताले तो रूप गोस् बात जीव बात वैष्णव का जो ग्रेड है नहीं बोलते एक आदमी को गोस्वामी बोलने का पहले हमको लाखों बार चिंता करना पड़ेगा तो इसका नाम है सिलभक्ति बल्लभ तीतो गोस्वामी महाराज लेकिन दूसरे को हम चाटनी का माफी के गोस्वामी गोस्वामी गुश् लगा दे तो सहजिया बन जाओगे क्या अभी तक तो किसी ने भक्ति विज्ञान भारती महाराज को गुस्सा में नहीं बोला बोला कौन बोला बोला देखो अब हम क्वेश्चन करें जो गुस्सा में बोला उसका लाओ ये सारे हजारों वैष्णव को बुलाओ अब बोले महाराज आप उत्तर दो उनको क्यों गुस्सा में नहीं बोला और इनको क्यों गुस्सा में बोल रहा है वो हमारे पास तो किसी का साथ किसी का साथ हमारा बैरी नहीं है जब कट्टोर बोलते हैं तो गुस्सा हो जाते तो हम ठीक है हम जिंदगी में आप आपका विचार लेके रहो ये माधव महाराज का विचार जो है प्रचार जो है आप अगर देखते तो आपको पता चलता क्योंकि मेरा गुरुजी का संघ लेके ही चलते थे प्रचार में जाते तो प्रचार में कितना गुरु भाई को ले जाते थे जल इधर तो दो घंटा रात का टाइम में कथा हमको तो हाँसी लगता है जलंधर में जो आप परम भी महाराज प्रचार शुरू किया बोलते थे जो दिन में चार बार कथा होता था सुबह में नौ बजे से कथा होता था नौ बजे से उसका बाद दो घंटा खाना पीना फिर ग्यारह बजे से एक बजे तक इसका बाद शाम का टाइम में चार बजे से छ इसका बाद रात का टाइम में चार बार एक मुहूर्त तो उसका बैठने का टाइम नहीं है वो भी बगबास वो भी बगबास नहीं है गौड़ मटका सार सिद्धांत तो। लेकिन इतना दिन प्रचार हुआ उसका बात सिद्धांत तो कौन समझा एक आदमी दिखाओ मेरे को जो सिद्धांतों वास्तव समझा अगर समझते तो ऐसा बात नहीं बोलते समझे सद्धांत के समझे ऐसा नहीं बोलते गुरुजी बोलते थे आपको बांग्ला सीखना जरूरी है सब आदमी को बोलते थे यहाँ तक कि विदेशी लोग दंडवत करके आ, करने आते थे बोलते बंगला सीखना जरूरी है बाबा नहीं तो चौत्य चरित्र चौत्य भगवान नहीं सीखोगे अगर किसी ने बोले बागला बांग्ला मात सीखो अपराध हो जाएगा ये तो उल्टा बता दिया इसको हम स्वीकार कर लेंगे कहा आओ जुक्ति दो कैसे बताएं ऐसा बंगला सीखने से तो उसको सिद्धांतों पता चल क्योंकि वो पढ़ेगा चैतन्य भागवत पढ़ेगा चैतन्य सब पढ़ेगा तो बंगला पढ़ने तो अच्छा है बंगला जानो क्योंकि जितना सारे सार गंत है सब बंगला में ज्यादा से ज्यादा अभी हिंदी में ट्रांसलेट भी हो रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है बहुत ट्रांसलेशन उल्टा है ट्रांसलेशन हर कोई का संभव ट्रांसलेशन करना संभव नहीं है ट्रांसलेशन बहुत कम आदमी कर सकता है जिसका अनुभव है किसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हम ने हमने देखा, हमने आर्टिकल लिखा सब सारे बहुत सारे जगह निकालते हैं अब वो आर्टिकल को हमारा आचार्यों ने दिल्ली में किसी को दे दिया हम बिजी था वो हिंदी में ट्रांसलेट किया और जब किताब चपल के निका बांग्ला में जो है हमको पढ़ाएंगे बांग्ला आधा है याद आए तो पढ़ोगे अब तो डर जाओगे सब आर्टिकल संतो गुस्से माज का जो तिरुभा थी, थी उसमें जो आर्टिकल लिखा है निकाला है अरे हमारा छप्पा हुआ नहीं है हम तो लिख के दे देते और सब जग पढ़ के देखोगे अब चौंक जाओगे बोले ऐसा बात लिखा है चौंक जाओगे संतो महाराज क्या बात बोलते थे एक बात उठाए आपको समझ में आएगा एक दफे हमारा उदाला का सागर महाराज है इनके शिष्य महाराज जी से हरिनाम लिया महाराज लिखा नहीं देंगे क्या क्या अब फिर सागर महाराज जी संतों को समाज को देखने के लिए गए साथ में दो चार भक्त भी थे संतों महाराज असुस्थ लीला कर रहे हैं बिस्ना से उठता नहीं लेकिन बात कर सके बहुत अच्छा हालत है बात करते करते बातों बातों में आ गया महाराज कोई आदमी मट में नहीं रहना चाहता है ऐसा और भी ऐसा ऐसा तरीका से रहना चाहता है जो मट में रहना ये मट में ना रहने का बराबर है ज्यादा से ज्यादा अपराध बनेगा हमारा बात वो तो माना नहीं तर्क दे दिया पोपाज़ी का सिद्धांतों को खंडन किया हमने ये नहीं बोलता उसको पिटा के भगा दो हम बोला उसको जिंदगी सुधर जाए ये व्यवस्था तो करो उसका तो व्यवस्था करना चाहिए हम देख रहे हैं आंखों के सन में ऐसा कर रहे है दिखाया अभी हमारा इधर कथा चल रहा है कथा हम हम इधर कथा चल रहे हमारा कथा नहीं एक एक महाराज बोल रहे हैं इधर हम बैठा है उसको इशारा करके देखा देखो शीशे का बात देखो क्या हो रहा है तो तो हम जानने का बाद भी शासन नहीं करेंगे ये कोई कोरोना हुआ का हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे हैं ये तो कोरोना नहीं हुआ कोरोना तो वो बोलते हैं कोरोना तो वो है जो जैसे हरिदास ठाकुर ने बेशा चिंता मन इसका नाम किया है, है? लक्ष्य हीरा याद आ गया लक्ष्य हीरा को कीपा किया तो कीपा का फल तो आपको मिला लक्ष्य हीरा को किपा किया बेश है चरित्र ही फिर जब कीपा किए तो उसका कैसा सुधार हो गया लाखों लाखों आदमी उसका पता रहा है कीपा करो कीपा करो हमको अभी लक्ष्य हीरा लाख हजार हजार आदमी को वैष्णव बना रहे कैसे संभव है चैतन्य भागवत में ये जुक्ति है वैष्णव को पहचानो कैसे लिखा हुआ है बृंदावन दस्था को लिखे जब देखोगे स्पर्श मुनी का संस्पर्श में किसी लोहे सोना में बदल गया तो आपको पक्का कि नहीं ये पर्समनी है यह पर्समनी है नहीं तो हो ही नहीं सकता समझा मेरा बात वृंदावन दस् कह रहे हैं अगर किसी पत्थर का स्पर्श में किसी लोहे सोने में बदल गया तो आपको देअ इज नो डाउट दैट इट इज टच स्टोन को क्योंकि सोने में बदल गया तो आपका कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि हमारा संस्पर्श में अगर एक भी आदमी रहे उसका जिंदगी सुधर गया बदल गया तो आपको पता चलेगा ना कुछ है जिसका संस्पर्श में जिसका कथा में जिसका चरित्रो जिसका स्वभाव जिसका संग करने का साथ साथ संघ करने का पहले आपको अभिमान को छोड़ना है अभिमान को कायम रखोगे तो संग नहीं होगा होगा नहीं अपना अभिमान को पैर से कुचल के आओ यह वैष्णव के पास जाना नहीं तो होगा नहीं उसके बाद क्या होता है उसका साथ रहो उसका साथ रहो देखो आपका अंदर में कैसा तत्व ज्ञान आ जाए मूरख है पर पढ़ा लिखा नहीं जानता टू तू, टू तक पढ़ा है थ्री तक पढ़ा है उसको बैठा देगा इधर सारे सारे विद्वान व्यक्ति हरी का तो सुनना शुरू कर दी चार घंटा किसी भी तत्व बताओ कैसे संभव है ऐसे ही हो गया ऐसे होता क्या भी? संघ के प्रभाव आपका भी जीवन में ऐसा साधु बन जाओगे तो आपको लोग दंडवत करके आएगा ऐसे सम्मान देने के लिए आता है सब वो तो बात नहीं लेकिन जिसका संघ में रहने का बाद आपका जिंदगी चेंज हो जाता उसी को साधु बोले ऐसे डेफिनेशन हमने नहीं दिया बृंदावन दास ठगुदी अगर ये वैष्णव ने परम लीला करते हुए सारे बोलना शुरू कर दी इतना दिन बोला है सुनता नहीं जा अब जो करना है कर जो करना है कर हम अपने को अंतरदशा अंतर में हमारा अंतर लीला में हम चला गया प्राय आदमी ऐसा करते हैं संतो महाराज भी ऐसा करते हैं ये वैष्णव लोगों का ये ऐसा ही लीला है अंतिम समय इच्छा करते करता है बंचना करने के लिए पूरा पांच छ साल सात आठ साल ना संतों के कितना साल था सात आठ साल असुस्थ लीला के बाद में बाघ बोलना बंद है बाघ बोलना बंद है क्या करोगे मेरा गुरुजी जी बोलना बंद कर दिया अंतिम समय में ज्यादा दिन नहीं रहे जल्दी संतो गोसी माए उनको देखने के लिए आए किसी का साथ बात नहीं कर रहा है, एक भी कुछ बोलो कुछ कुछ अन में जाए नहीं संतो कुय आए संतो कु बोल रहे महाराज हमें अपना संतोषी हम आपका संतो आया है जिसको आप घर से लाए थे हमें संतो आया है गुरु ऐसा करके देखा अब बोलो ये नाटक है कि क्या है किसी का बात नहीं करो डॉक्टर बोलते कोमा स्टेट में है इसको पाइप से खिलाओ और कुछ भी करो लेकिन कुछ नहीं है पूर्ण कॉन्सियसनेस है अंतिम समय में भी देखा है ये हाथ दे ऐसा ऐसा कर रहा है बजा रहे अंतिम समय में नाम भी कर रहा है ऐसा करके शरीर पूरा बेहूशी में चला गया पूरा बेहूशी में चला गया डॉक्टर बोला इसका कोई चांस नहीं है फिर भी हाथ चल रहा है माला नहीं है हाथ में इसी को बोलता है भजन जब आपका जिंदगी में भजन करना आदत में आदत बन जाए नाटक करोगे तो ठीक है लोक के दिए महाराज नाटक करके गया लेकिन इसका अगर आदत ही है ऐसा तो आपका पास नाटक कितना दिन करेगा नाटक करना है तो दो दो दिन करेगा पांच दिन पंद्रह दिन करेगा कितना दिन नाटक करे सच्चा निकल जाएगा निकल जाएगा ना? तो वैष्णव को ऐसा विचार मत करो धीरे से बैठो विवेचना करो चिंतन करो कौन सी दृष्टि कौन से यह बात को बोला ये हिंसा करके बोला कि कि फ्यूचर में अच्छा हो इसलिए बोला ये हमारा जीव गोसवाई जी सनातन गोसाई रूप गोसाई जितना सारे गोस्वामी ग्रंथ है उनमें से बहुत ग्रंथो किताब उसको पका कर, मिट्टी का अंदर देके समाधि बना दिया अब आगे बोले कि हिंसा करके बनाया था बोले एक किताब अगर रहेगा दुनिया का आदमी पूरा उल्टा सोचेगा उल्टा व्याख्या करे। ये समझने वाला स्वर्ग में देवता भी नहीं है देखोगे सनातन गोस्वामी पद का कुटिया में वो भजन वो जो समाधि मंदिर है वहां देखोगे ग्रंथ समाधि लिखा है बांग्ला में देखा ऐसा पढ़ा करके देखा नहीं ध्यान नहीं दिया गोस्वामियों का ग्रंथ है जो ग्रंथो जगत का देना सम्... देने से नुकसान हो जाए उल्टा समझेगा तो जिबो गोस्वामी जगत का हित के लिए ऐसा करके समाध दे दीजिए और एक उदाहरण दे दे ये सब उदाहरण ठाकुर जी का कृपा से हमारा जबान पे हमारा गुरु जी आपका दास बन जाए इसलिए हमको बुला रहे हैं एक उदाहरण दे दे उस जमाने में इस इशू को लेकर इतना हंगामा हुआ आप पूछो मात जिबो गोस्वामी जब रूप गोस्वा सनातन गोस्व चले गए इनके जो ग्रंथों का जो विचार है, इनको ही आगे बढ़ाते किए सब सब सारी जितना संदर्भ किया किसी ने बोलेगा नहीं अनुगत्य किया नहीं लेकिन पंडित समाज पूरा जीव गो स्वयंपात का आक्रमण की आप सोनातन तो रूप जी जी का विरुद्ध जा रहे हो देखो यह बात आज हमारा व्याशासन नहीं याद हो गया आज इसको रिकॉर्डिंग करके रखना क्या बात है भले सोनातन तो रूप गोस्वाई बात परकिया भाव को स्थापन किए थे आपका किताब में आप सख्त भाव स्थापन किए ये विरोध किया आपने सोनातन तो रूप का उसका बाद जिब गोस्वाई पद जाने का बाद भी कम से कम पचास साल ये हंगामा मचाते रहे कोई बात समझे नहीं कि जीव गोस्वाई पद किस लिए ये मूरख कामिक ये तो मूरख है या कामुख है काम है अंदर में कामुक व्यक्ति को सावधान करने के लिए इच्छा करके उस शौकिया भाव को स्थापन किए अंतर में बाहर में विचार करके दिखाए नित्य पर तो है ही है पर भाव नहीं होने से आप जो सुबह में गाते हो ना भाव है रसेर हैं है ये जो कहते हो रस की उल्लास के लिए पर भाव होना जरूरी है मेरा बात एक भी हो तो हमको बोलना हमको हम ये बेस को फेंक देंगे हम इतना बड़ा गुरु जी का नाम भी बोलते ये जो कृष्णदास कोबीर गोस्वामी जी जो बाद में किताब लिखेगा गोविंद लीला मृत्यु आदि मेरा बात ध्यान देना क्या बोल रहा है नहीं तो उल्टा समझोगे गोविंद लीला मृतो किसी को देखने का हिम्मत नहीं है तो देखेगा तो पतन हो जाएगा इतना गंभीर है गोविंदो लीला मृत में हमने जांच करके देखे हैं किसी भी जाएगा राधा गोविंदो जो लीला कर रहे हैं उसमें पूर्णमासी का नाम सुने हो जय जय पू कौन है पूर्णमासी कौन है अरे बताओ तो सही जाम कीर्तन करते हो पुर्णी कौन है, है? अरे पौर्णमासी कौन है जानता है पूर्णमासी जानता नहीं जाम कीर्तन कर रहे अब हमको पूर्णवासी कौन है पूर्णवासी वृंदावन का अंदर जो गुमाया पुर्णमासी ऐसा करके लीला कर रहे कृष्ण का जितना सारे गुप्त लीला है सब पूर्णमासी बिंदा देवी सब कराती है राधा गोविंदो में बीच बीच में झगड़ा लग जाता है एकदम बीच बीच में इतना झगड़ा लग जाता है कि यह हंगामा संभालना मुश्किल है ये बोले नहीं होगा ये बोले नहीं इतना हंगामा लग जाता है फिर इसको सावधान करने के लिए किसी को बुलाना पड़े किसको बुलाया जाए पूर्णमासी इसको खबर हो गया पूर्णमासी आ कृष्ण क्या बात हुआ नमस्ते आरजे आरजे क्या शब्द बोला आपका चरण में आरजे आरजे आर्जो बोलता है जो श्रेष्ठ है आर्य आरजे बोलता है जे रमणी है ना ये तो बड़े बुरे हैं इसके इसको आचार्यों का मापिक सम्मान देते थे इतना तपस्वी नहीं थे लेकिन कभी भी पूर्णमासी जैसा इतना उम्र वाली हैं समाधान करने के लिए आए राधा गोविंद राधा कुंड का तीर में झगड़ा हो रहा है एकदम लड़ाई पूरा टूर टीम ए टीम अब समाधान कौन करे पौर्णमा से आते नियम है पूर्णमा से आने का बाद कभी भी कृष्णो राधा वो कभी भी शिव कोई भी उनका सखी कभी मां बोल के पुकारा नहीं आरजे आरजे मैंने आप श्रेष्ठ हैं ऐसा खोल के दिखा दे आपको किसी जगह पिता माता ऐसा संबंध नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर को किसी भी तरीका से प्रभुपाद जी जिंदगी में कभी भी बचपन का बात छोड़ो बचपन में तो अलग बात है कभी भी किसी लेखनी में लिखा नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर मेरा पिता है क्योंकि रक्तमांसों का संबंधो नहीं मानते थे ये गुरु है इसी बात को भी ये पांचकुल्हा में हुआ था भक्ति मिनोदी इतना हमारा दुख हुआ हमने तुरंत बताया प्रभुपात जी जिंदगी में कभी ये रक्त मांसों का संबंध को स्थापन किए प्रभुपात का विचार ये नहीं है कि भक्ति में ठाकुर का लड़का है ये भी हम गोड़िया मठ का प्रचारक है अच्छा प्रचारक है कभी ये नहीं बोलना जो सीखा है गुरु वर्गो से प्रभुपात भक्त में केशव गुस्म महाराज गुरु परंपरा में उसको पता है। इसमें आप हमको अहंकारी समझो तो हम बच जाएंगे क्योंकि हमारा पता हो नहीं भाजन का समय मिलेगा बड़ा दुख हुआ हमारा किसी जगह पोपा उल्टा किसी ने लिखा था पोपा जी दुख के मारे ऐसा जवाब दिया अब सुनकर हैरान हो जाओ ये रक्तमांस का संबंधों को चिंता नहीं करना गुरु जी के साथ आपका रक्तमांस का संबंध नहीं है हमने बार बार बोले गुरु तत्व तो अखंड तत्व तो है इसको ब्रेक मत करो गुरु तत्व तो अखंडो तत्व तो है समझो पहले तो आपको गलती नहीं आएगा आगे भजन बढ़ते रहेगा गलती समझो तो हमारा कुछ नहीं आता हम तो ये बोल दिया किसी का इच्छा है तो आओ बोलो किसी जगह बोला नहीं इसीलिए महाराज जी सोचे कि अगर हम बोले तो कीर्तन करना बंद कर दे ऐसा इंस्टेंट दिखाओ कि महाराज जी आदेश दिया है कि लिखा है किसी लिखा दिखाओ महाराज जी का महाराज जी आदेश दिया भारतीय महाराज कैसे कैसे ये चलते आए हैं कौन जाने हमने तो कभी बोला नहीं भारती महाराज बोले उत्तर दिए पूछ के देखना हमने तो कभी बोला नहीं क्योंकि कैसे बोलेगा महाराज जी कभी किया है कभी क्या नहीं करते रहता है पंजाब में एक कि तो हिंदी है पॉपुलर है करने से मजा लगता है करो अभी बिन्दा देवी को मैया बोलने से अगर आपको भजन थोड़ा एक आगे चले क्या नुकसान है हम भी तो बोले कर जैसे जीवो गोसाई पाद को लेकर कितना हंगाम होगा जीव गोसाई कौन है विलास मोहन ज्योति राधारानी का लीला कृष्ण लीला में गोस्वामी है उनको लेके कितना हजार कितना साल तक लड़ाई चला अभी भी लड़ाई होता है वृंदावन जीव गोस्वामी पर स्वीयान किया इसलिए स्थपन किया कि अगर परकिया तो है ही है परकिया होते हुए भी नित्य स्वकिया है मेरा बात समझने वाला आदमी है इधर नित्य हमारा बात सुनो ये परकिया किया होते हुए भी नित्य स्वकिया है क्योंकि कृष्णों का जितना सारे मंजूरी है सब क्या है कृष्ण का तो उन्तुरंग, अंतरंगा शक्ति है अंतरंगा है ना बाहर में तो नहीं है ये तो नाट बाहर में ये पर भाव को प्रकट करके रस को आसादन करते हैं ये नहीं होता तो वो वो बात क्यों लिखा है किर्तन में पौर भाव यहा है रस उल्लास एक लिखने का दरकार नहीं है इसलिए लिखा है पर भाव होने से रस का उल्लास होता है बिन्दा देवी का भी हो गया दूसरे का साथ रूपो सब का सब लिखा हुआ है सखी मंजरी का परिचय उसका स्वामी कौन है उम्र क्या है सब लिखा हुआ ये आपको जानकारी दरकार नहीं है लेकिन मेरा बात ये है जो भी कुछ सुनो ये परंपरा में धीरे से धीरे से विचार करके देखना पूछना बड़े बड़े भक्त हैं पूछना ऐसा क्या ठीक है कि भूल है फिर उसका बाद लेकिन अपना दिल से कोई विचार कर लिया तो ये दुखी बन जाएंगे हम शिला भक्ति महाराज को प्यार करते हैं आप प्रमाण करना शुरू कर दें हम उसका विरोध जो कर रहा है उसका तो पतन हो जाएगा वो तो रहेगा नहीं कोई भी हो वह अगर सन्नासी भी फोन करके आपको बताए उसको देखना जिंदगी कभी नहीं बचेगा भजन ऐसा नहीं है हम इस बात पर गुस्सा है हमको किसी बात पर गुस्सा नहीं है जब आप प्रमाण करोगे हम महाराज हम ये संप्रदाय के तृत्व महाराज का प्रचार के लिए अपना जान दे दें और आप करना चाहते हो पूछो पांचकूला में किसी का साथ किसी पूछा है किसी किसी मांगा है किसी से किससे क्या मांगा है पूछो किसी को फोन करो बोलते रहे दिन रात बोलते रहे साहब लोग विदेशी लोग आए इसको बोलते रहे या बोलते रहे सारे बोलते रहे क्या कुछ मांगा है पूछो क्या रिकॉर्ड है किसी जगह हमने किसी से मांगा है जो आपने हमारा पास सुख शक करोगे हमारा तो आनंद है जितना आप उल्टा सोचोगे मेरे अच्छा है चलो लेकिन हम जहाँ जाएंगे हम आपको आक्रमण करे कुछ भी करे हम शिला भक्ति वालों तित्तु गुस्से माधु गोस्म महाराज का झंडा उड़ाएंगे वो तो अपना शिष्य बोल के गुरु जी का खिलाफ कम कर रहे और हमको प्रमाण कर जो उस हिम्मत है तो सामने आए अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे हमको क्षमा करना बड़ा दुखी होकर ये बात बोला क्योंकि ये हमको बर्दास्त नहीं है आप हमको दो चार गाली दें तो हम लेकिन ये बात बोलोगे ये आपको बड़ा भड़ी अन्याय होगा अब इस तरग्रहें और भवे भवे जदा यथा भक्ति पादयो हो तब जायते तथा कुरुस्वेवेश नाथस्त यत हो प्रभु भवे भवे यथा भक्ति पादयो हो तब जायते हे प्रभु तुम्हारा चरण में हमारा भक्ति बाढ़ते रहे जब अपार जाके आप बोले भवे भवे यथा भक्ति पादय स्तव तथा कुरुस्व देशम नाथस्तम प्रभु आप तो मेरा नाथ हो तो आपका कर्तव्य क्या हम तो उल्टा अवस्था में जाएंगे अब हमको भक्ति जैसे बढ़े ऐसा व्यवस्था कर दो भवे भवे यथा भक्ति पादयो तवयायते तथा तथा कुरुस्वेवेशम तो हो पभु। की बचा पतितानं अंतिम जो बोला था बात या याद करके रखना भूल गए क्या वर्दा था देखो क्या किसका सामने हर था बोलते तना चरिता दि सुकीर्तना स्मृता क्रमेण रसना चो बजे तद अनुरागी जना अनुगामी कालम नएद अखिलम उपदेश सुसारम बांशा कल पदी के पासिंदे बोले पति चाहक अगर कोई गलती हुआ है मैं से क्षमा कर देना आप चरण